suron ki sabu नमस्कार आप सुन रहे कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है मुंबई से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और सेकंड राउंड उनका चल रहा है और अभी आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर कि ये बच्चे ट्रेन में सफर करते हैं कॉलेज छूट चुका है और कुछ लोग घर पे पहुंचे हैं कुछ लोग घर से ऑडिशन दे रहे हैं कुछ लोग रास्ते से दे रहे हैं कुछ लोग ट्रेन के पास में खड़े होकर ऑडिशन दे रहे हैं तो ये सारी चीजें आप सुन पाएंगे उनके ऑडियो में तो उसी आनंद उठाते हैं ये भी एक जुनून है कि किसी भी तरह से हम अपना ऑडिशन दे सकते हैं तो ये डिजिटल डिवाइस का एक कमाल है जहाँ पर हम बच्चों के हुनर को भी देख रहे हैं उनके जुनून को भी देख रहे हैं दोनों चीजें हैं हो सकता है कि आपको ऑडियो ठीक से सुनाई भी ना दे लेकिन उनके भावों को समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से वो इन चीजों को कर पा रहे हैं वो भी हम देखेंगे नमस्कार आप सुन रहे शुरू हो रहा है कॉलेज से बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और वो अपना ओपन राउंड पूरा कर चुके हैं अब सेकेंड राउंड में वो अपना ऑडिशन देने के लिए आए हैं और थीम है मोटिवेशनल सॉन्ग तो हमारे पास अभी अंचल भाटिया अंचल भाटिया आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मोटिवेशनल गीत आपको सुनाना है तो आपको सेकेंड राउंड में आकर कैसा फील हो रहा है थोड़ा सा वो भी बताइए स्वागत है आपका अच्छा फील हो रहा है आई होप मैं ये इसमें, आ, ये राँग राँग में भी पास हो जाऊं जी मोटिवेशनल जो गाना है आपको सुनाना है तो कौन सा गाना आप सुनाने वाले हैं ओके स्वागत है नजर हालातों से हार कर कहा चल रही हाथ की लकीर को तू तू तो के रंग अपने जहां को रंग दे चले हूँ मैं तेरे संग भी तो क्या खुश होगा अंधेरा सब पाएगा फिर मेरा उस गिर होगी तेरी तू paas hai kubar tu na jaane aas paas hai kubar tu na jaane aas paas hai kubar tu na jaane aas paas hai kubar bas itna nice. hi ओके अंचल भाटिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और आप इस राउंड को भी क्वालिफाई करें ऐसे मेरी शिप दुआ है थैंक यू सो मच एंड ऑल दस्टोभ प्रभु प्यार का नमस्कार मैं हूँ सुरेश वाल्कर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.4 एफएम रेडियो मधुबन पे आप सब मुस्कुराते रहें आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें। डिजिटल सिंगिंग का राउंड कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी तुषार बुद्धवानी हैं हमारे साथ तुषार आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको कैसा फील हो रहा है सेकेंड राउंड में आकर थोड़ा सा बताइए और आपका मोटिवेशनल सॉन्ग भी सुनाइए फर्स्ट राउंड थोड़ा इंटरेस्टिंग था मजा आया और थोड़ा खुशी हुई फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट होके एंड आज मैं आई एम गोना सिंग माय बैंड्स पर्सनल कंपोजिशन इट्स अ सॉन्ग मंजिलों को पाना है तो हौसला रखना होगा प्यार को पाना है तो एतबार रखना होगा रख हौसला तेरा मंजर आएगा प्यास के पास तालाब खुद चल कर आएगा आएगा माएगा, माएगा। भीड़ में दूर हौसला देगी वो पर तुझसे तेरी पहचान चुरा लेगी तू हिम्मत कर ख्वाब बदलेंगे हकीकत में बस थोड़ी और मेहनत कर मंजिलों को पाना है तो हौसला रखना होगा प्यार को पाना है तो ऐतबार रखना होगा रख हौसला तेरा मंजर आएगा प्यास के पास तालाब खुद चल कर आएगा मायगा माय माय थैंक यू सो ओके okay, तुषार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ सभी को पसंद आए ऑल बेस्ट थैंक यू थैंक यू सो मच मिल कर गाए हाँ रंग भोके निराश मत बैठना मन को अपने मार बढ़ते रहना आगे सदा हो FM, तरंग सिंगिंग का ये दूसरा राउंड चल रहा है जिसमे जैिंद कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब नेहा बनारस वाला हमारे साथ है तो नेहा आपका बहुत बहुत स्वागत है सेकंड राउंड में और मैं चाहूंगा की जो थीम आपको दिया है मोटिवेशनल गीत का तो उसे आप परफॉर्म कीजिए जी सिंह uh, फ्रॉम so वैसे भी होता है अल्लाह के बंदे ओके? टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर ना पाया लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ ना पाया लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा, के फिर उड़ ना पाया गिरता हुआ वो आसमां से आके गिरा जमीन पर खाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंसते अल्लाह के बंदे अल्लाह के बन्दे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे खो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा खो के अपने पर ही तो खो के अपने पर ही तो उसने सीखा उड़ना सिखा गम को अपने साथ में ले ले दर्द भी तेरे काम आएगा के अल्लाह के बंदे अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह के के के के बंदे के बंदे जो भी हो फिर आएगा। के बंदे के बंदे जो जो भी भी कल कल आएगा आएगा हंस देहा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ सभी को आपकी आवाज़ पसंद आए तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको ऑल दस्ट थैंक यू मैं रविंद्रज्जैन आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए ओम शांति तुमने सब कुछ दिया भगवानी नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ये दूसरा राउंड चल रहा है और हमारे बीच में सेकेंड राउंड में जो बच्चे सिलेक्टेड है वो फिर से वापस अपना परफॉर्मेंस सुना रहे थीम के अनुसार तो मोटिवेशनल गाना इनको दिया गया मोटिवेशनल तो उस थीम को लेकर ये गाने गा रहे हैं तो अदिति नागरे हमारे बीच में है अदिति फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना गाना हमें सुनाइए स्वागत है आपका मेरा गाना है आस पास खुदा व मतलश मंजिल झुका झुक जाए सर जहाँ वही मिलता है रब का रास्ता तेरी किस्मत तू बदल दे रख हिम्मत बस चल दे मेरे मेरे साथी सुख खुदाम खुदा तू ना जाने आस पास है तू जाने आस तुबा खुद पेड़ तू नजर से तो कर कहा चला रे की लकीर को मोड़ता तू उ जहाँ को भी रंग दे तो चलता हूँ मैं तेरे संग में वो शाम भी तो क्या जब होगा मेरा तब पाएगा घर मेरा उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह तू न है जा तू न जाने आ सुस है तुदा तू न जाने आ सुस है तू बुपया सदन ओके okay, आदिति नागरे बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और आप आगे भी क्वालिफाई करें ऐसी शुभकामना करते हैं ऑल द बेस्ट थैंक यू सर नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो पॉइंट फोर एफ तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का दूसरा राउंड फैजल सैयद हमारे बीच में है स्वागत है आपका और थीम के अनुसार आप अपना परफॉर्मेंस शुरू कीजिए ragise chal uchhar divani ye saut maaya hai jaa eh wahin jaye jahan de sadriya de sadriya tahan de sadriya सब कदमों पे तेरी बादल जब तक तुझे ये एहसास है जागर तेरी तेरा खजाना ये है यस है Yun roshma ye karo jaehi le jaega be sabriya be sabriya be sabriya oh be sabriya. jae utar kya ye veru wo na se lage unse kare kyura shayi ki bahar talaashi meri basha le andar kare kyun na parush sha okay jae mahin ha okay sir बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फैजिल सैयद बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए सखियों से वो बातें करना भूल गई मैं हूँ पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो नमस्कार आप सुन रेडियो एफएम पॉइंट राउंड एफ कॉलेज के बच्चे तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में अपना ऑडिशन दे रहे हैं तो ऋतु हमारे बीच में है ऋतु जा तो आपका फिर से एक बार स्वागत है और आप अपना थीम के अनुसार परफॉर्मेंस शुरू कीजिए कैसे झुकी रुकी ये हौसला कैसे झुके ये आरजू जू कैसे रुके मंजिल मुश्किल तो क्या धुंधला साहिल तो क्या तन ये दिल तो क्या हो धुम धूम दर देना रे दी न बिखरे अगर। उस पे तो फिर भी चलना ही है शाम छुपा ले सूरज मग रात को एक दिन ढलना ही है रुती ढल जाएगी हिम्मत रंग लाएगी हो फिर आएगी ये यारिजू कैसे रुकी थैंक यू ओके ऋतुजा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है मोटिवेशनल तो आपकी आवाज सभी को पसंद आए और ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू नमस्कार आप आप 90.4 तरंग डिजिटल कंपटीशन में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और सेकंड राउंड कॉलेज के बच्चे हमारे साथ में हैं तो उड़ा शेख हमारे बीच में है। उड़ा शेख आप अपना थीम के अनुसार परफॉर्मेंस शुरू कीजिए कुछ पानी की हो आस आस हो जो खास खास आशाई कोशिश में हो आर वार वारिया को चिर के मंजिलों को छिन ले आशाए खिले दिल की उम्मीदें देख दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी खिले दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ नहीं कुछ भी भी नहीं शेख बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू चंदा रे चंदा रे धीरे से मुस्का नमस्ते मैं हूं हमसिका अयर और आप सुन रहे हैं 90.4 रेडियो मधुबन सुनते रहो और नाइन्टी रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जय हिंद कॉलेज के बच्चे हमारे साथ हैं सेकंड राउंड में ऑडिशन दे रहे हैं अब मिजबा यांग हमारे बीच में है मिजबा आपका बहुत बहुत स्वागत है और थीम के अनुसार आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए मेरे वतन के लोग लो पानी जो शहीद हुए इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी शराया करो कुर्बानी जब घायल हुआ हिमान खतरे में पड़ी आजादी जब तक थी सास लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी शरा याद करो कुर्बान मेरे वतन के लोग लो पानी जो शहीद हुए हैं जरा याद करो फुर पानी yes. ओके मिजबा थैंक यू बहुत ही प्यारा सा देशभक्ति वाला गीत आपने सुना है आशा करता हूं आपकी आवाज सभी को पसंद आए ऑल द बेस्ट thank you thank you so much tarang suro ki sab mil मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में चाह होता है नमस्कार आप सुन रहे कॉम्पिटिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सेकेंड राउंड का ऑडिशन बच्चे दे रहे हैं जैन कॉलेज से दुर्मिल दुर्मिली हमारे साथ हैं, दुर्मिल आपका बहुत-बहुत स्वागत, है स्वागत है। सारी उम्रम मरमर के जी लिए एक पल तो अब हमें चीने तो चीन तो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 Jewani bhi gaye ek pal to ab hume chine to chine to bachpan to gaya Jewani bhi gaye ek pal to ab hume chine to chine to Give me some sunshine, give me some rain.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 नमस्कार आप FM, आप सुन रहे हैं तरंग डिजिटल सिंगिंग में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और जैन कॉलेज के बच्चे सेकंड राउंड का ऑडिशन दे रहे हैं तो अभी हमारे साथ एकता परियानी हैं जिनसे हम परफॉर्मेंस सुनेंगे आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है और एकता मैं चाहूंगा की थीम के अनुसार आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए हर कोशिश में वार वार वो बार बार तू दरियाओं को के सारे को चिर में आचारे दिले दिल्ली उम्मीद हसी दिल्ली अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी उड़ जाए लेके खुशी अपने संतुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो पूरी हो तेरी हर दुआ आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे की ओके okay, एकता बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए ऑल दस्ट थैंक यू थैंक यू रंग नमस्कार आप FM, आप सुंदर 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जहिंद कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं और सेकेंड राउंड का ऑडिशन दे रहे हैं अभी पूर्णता नायक हमारे साथ है पूर्णता आपका बहुत बहुत स्वागत है सेकंड राउंड में और थीम के अनुसार आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइये हाँ। और फिर से उन ऊंचाईयोगी छाओ में जिंदगी भी टूटती है नींद सारी रूठती है अफ हौसला मिल जाता है राह में फिर उड़े का उन उड़ान में दो जहानों में जीतने के लिए थैंक यू पूर्णतः बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपकी आवाज सभी को पसंद आया ऐसी शुभकामना करते हैं एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू मैं हूँ उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन आप सुन रहे हैं और ओपन राउंड पूरा हो चुका है जैहिंद कॉलेज का बच्चों का अब वो सेकंड राउंड में अपना ऑडिशन दे रहे हैं तो अनाम शेख हमारे बीच में है अनाम थीम के अनुसार आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए मैं साथी करूंढला जाए जो मंजिल तू नजर झुका जुक मिलता है रब करासरी किस्मत तू बदल दे रख हिम्मत बस चल दे मेरे साथी तेरे कदमों के है निशान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 खुद पे डाल तू नजर हालातों से हार कर कहा हाँ तू तो हाँ, खुद तेरे खाब के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे की चलता हूँ मैं तेरे संग में हो शाम भी तो क्या जब पाएगा दर मेरा उस दर पे फिर होगी तेरी सुभा तू न जानया सुबास है खुदा तू न जानया सुबाश है खुदा थैंक यू ओके okay, अनम शेख बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू रंग नमस्कार आप एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है जहिंद कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेकंड राउंड का ऑडिशन उनका चल रहा है तो अभी जानवी वाघ हमारे बीच में है जानवी आपका बहुत बहुत स्वागत है और थीम के अनुसार आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए के परिंदे उड़े दिल के में खाबों के परिंदे ओहा क्या पता जाएंगे कहाज पर कहे नजर लगता है भजागे हम जी पिचर गई निकले उनसे आगे हम हवा में बह रही है जिंदगी ये हमसे कह रही है जिंदगी ओह हवा अब तो जो भी हो सो हो उड़े खुले में खाबों के परिंदे उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे ओ हो क्या पता जाएंगे कहां छुआ तो ये हुआ फिरते हैं मैं कि मैं के हम कोई है कहीं बातें नहीं जब है ऐसे बह के हम हुआ है यू के दिल पिघल गए बस एक पल में हम बदल गए ओह अब तो जो भी हो सो हो Ude khule aasman mein kabu ke parinde Ude dil ke jahan mein kabu ke parinde Oh ho kya pata jayenge kaha Thank you sir ओके okay, जानवी बाग बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल गीत आपने सुना है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और आगे क्वालिफाई करें ऐसी शुभकामना करते हैं थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू सर आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सुन रहे हैं 90.4 तरंग डिजिटल कंपटीशन का सेकंड राउंड चल रहा है जैन कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बीच में राहिल आप अपना परफॉर्मेंस थीम के अनुसार सुनाइए स्वागत है आपका हम तुम्हें अपना गाना गाने जा रहा हूँ कुछ आशाए कोशिश में हूँ बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाए। तूफानों को चिर के मंजिल लोग को छिन ले आशाए खिले दिल की उम्मीद हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाए खिले दिल की उम्मीद हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी, नहीं, कुछ भी। ओके okay, राहल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सेकंड राउंड का ऑडिशन में आपने मोटिवेशनल गीत सुनाए है एंड आशा, आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए थैंक यू ऑल द बेस्ट नमस्कार आप आप एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और जेहिंद कॉलेज के बच्चों का सेकेंड राउंड हो रहा है अभी प्रीति सोनार हमारे बीच में है और प्रीति सोनार आपका बहुत बहुत स्वागत है और थीम के अनुसार आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए स्वागत है okay. नींदू कीटानियों से ख्वाब तोड़ ले ख्वाहिशों की है कहानियां पढ़ी चूरे कहानियां किताब जोड़ ले किस्मत की लहरों ले प्यारा लेके निकल तू शिकारा चमकेगा तेरा भी सितारा जगाले तू जगाले ले जज्बा तू तू तू है जगाले जगाले ज़बा। ज़बा। जी हो गया ओके okay, प्रीति सोनार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए ऑल द थैंक यू कर लो अनुभव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 और मैं चाहूंगा की आपको थीम के अनुसार अपना परफॉर्मेंस सुनाइए। स्वागत है वैशी देसाई जय हिंद कॉलेज बाबरा है तू ही जाने तू क्या सोचता तो है तू ही जाने तू क्या सोचता तो है बाबरी खाए तब ने तू सोचा तो Chupane sabne bole bole, le loge bole bole, le loge chupane sabne bole bole, le loge bole bole. Kaise main chhupne ki nazar ko jaana raha? Saheb ko hi taraf ki taraf kudi saheb ko hi taraf kudi taraf. थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए ऑल तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का सेकंड राउंड हमने अभी कंप्लीट किया और आखिरी में आपने देखा कि बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत किया है परफॉर्म भी अच्छा किया है थीम के अनुसार मोटिवेशनल गीत कुछ कॉमन जरूर हुए हैं लेकिन जितना भी उन्होंने प्रैक्टिस किया है उस अनुसार उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया है बहुत ही अच्छा तो चलिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं ऑल द बेस्ट और आप सभी सुनने वालों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक यू फाइनल फिनाले में हम लोग फिर मिलेंगे आज के लिए वस इतना हिफ तब तक आप बने रहे रे रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा गणिसांग